प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा एक श्लोक में कहा है स्वार्थे सर्वे मुह्यंती ये भी धर्म विदो जना महाभारत जो स्वार्थ में मोहित हो जाए उसे धर्म वेत्ता कैसे कहा जाए समाधान कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना चाहिए कौन नहीं जानता कि क्रोध नहीं करना चाहिए जब सभी लोग जानते हैं तो धर्म तथा न्याय के वेदता जानकार हुए या नहीं परंतु केवल धर्म के वेदता होने से धर्म का उपदेश करने से काम नहीं चलता है स्वार्थ सामने आने पर व्यक्ति धर्म को भूल जाता है भिस्मितामह के समान धर्म का वेदता कौन था इसलिए उनके अंतिम समय में भगवान सभी पांडवों को धर्म का उपदेश प्राप्त कराने के लिए उनके पास ले गए उन्होंने सभी प्रकार के धर्मों का बड़ा सुंदर उपदेश किया उस समय द्रौपदी को हँसी आ गई पांडव कुल की मर्यादित कुलवधू धर्मोपदेश के बीच में हंस दे यह बड़ी गंभीर बात थी पितामह ने पूछा बेटी क्या बात है यह तो उचित मर्यादा नहीं है द्रौपदी ने कहा क्षमा कीजिए मुझे एक बात याद आ गई आप धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं तो जब सभा में मेरा अपमान हो रहा था उस समय आप चुप क्यों रहे उसका विरोध क्यों नहीं किया भीष्म ने कहा बेटी तुम्हारी बात ठीक है मुझे धर्म का ज्ञान था पर मैं दुर्योधन का नमक खाता था इसलिए मेरे अंदर उसके विरोध में बोलने की ताकत नहीं रही इसलिए जो धर्म को जानता है उन्हें धर्मवेत्ता कहने में तो कोई दोष नहीं है परंतु धर्म को जीवन में धारण करना अलग बात है जिज्ञासा कई बार धर्म संकट सामने आ जाता है कि सत्य बोलें तो सामने वाले को कठोर लगता है सामने वाले के अनुकूल बोलें तो असत्य हो जाता है ऐसे में क्या करें समाधान इस विषय को लेकर धर्म संकट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है निर्णय लेने के लिए शास्त्र आपके सामने है वह जैसा कहता है वैसा करो। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रिया प्रियम ब्रुयान न ब्रुया सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रुयाद ऐसा धर्म सनातन मनुस्मृति सत्य वचन बोलना चाहिए और वह सत्य के साथ साथ प्रिय और हितकर भी होना चाहिए सत्य होने पर भी कठोर हो तो नहीं बोलना चाहिए किसी काणे व्यक्ति को काणा कहना सत्य है फिर भी इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए यह कठोर होने के साथ साथ हितकर भी नहीं है किसी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी मधुर वाणी भी न बोलें जिसमें सत्यता न हो जिज्ञासा शास्त्र एक तरफ से सत्य का त्याग न करने के लिए कहता है दूसरी तरफ कहता है कि किसी की प्राण रक्षा के लिए एक बार बोल बोला गया झूठ सौ सत्य से श्रेष्ठ होता है इन दो वाक्यों में कौन सा सत्य है समाधान दोनों ही सत्य हैं यहाँ बात समझने की है किसी निरपराधी की हत्या हो रही हो और वह आपके असत्य बोलने से टल जाए तो वह असत्य सौ सत्य से बढ़कर है किसी की प्राण रक्षा के लिए असत्य बोलने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी अपराधी को मृत्युदंड मिलने वाला हो और आप उसकी प्राण रक्षा करने के लिए गवाही में असत्य बोल दें